विक्रांत ने तुरंत ही गुस्से में आकर अपना गन बाहर निकाल लिया अब भले ही वो इस मेटल के पार्टीशन के पार नहीं जा सकता था लेकिन बंदूक की गोली तो निश्चित रूप से रूही के ऊपर रोही के चेहरे पर डर की एक भी रेखा नहीं दिखाई दे रही थी उसने विक्रांत को खिजाने के लिए उसे फ्लाइंग किस भी दे डाला विक्रांत गुस्से का घूट पी कर रह गया वो रूही को यू बचकर नहीं जाने दे सकता था विक्रांत को अभी तक ये समझ नहीं आ सका था की आखिर रूही ने ये सब किया क्यों क्या उसे सच में विक्रांत की बातों पर यकीन नहीं था उसे अब तक ये लग रहा था कि कहीं मैं उसे धोखा दे रहा हूँ इस वजह से तो उसने भागने का प्लान नहीं बनाया विक्रांत काफी सोच में पड़ा हुआ था फिर उसके दिमाग में अचानक से आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की ने सिर्फ अपने भागने के लिए ये सब प्लान बनाया कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की को प्रोफेसर खुराना के बारे में कुछ पता ही ना हो इसने सिर्फ अपने भागने के लिए ही ये सब प्लान बनाया विक्रांत के आँखें गुस्से से लाल हो उठी अब तो वो किसी भी हालत में इस लड़की को बचकर नहीं जाने दे सकता था किसी भी हालत में अब इस लड़की को पकड़ना जरूरी हो गया था विक्रांत सिर्फ इसीलिए चोरी की थी बल्कि इसलिए पकड़ना चाहता था क्योंकि उसने, उसने विक्रांत के साथ गद्दारी की थी और विक्रांत अब किसी भी हालत में उसे बचकर नहीं जाने दे सकता था विक्रांत ने गुस्से में आकर रूही के ऊपर दो तीन फायर और झोंक दिए लेकिन रोही अब तक उसकी आंखों से ओझर हो चुकी थी विक्रांत ने तुरंत ही वॉकी टॉकी से लोकेश और हर्ष से कांटेक्ट किया और उन लोगों को रोही के भागने का मैसेज दिया जिससे वो लोग अलर्ट होकर तुरंत ही यहां के सारे एग्जिट रास्ते को ब्लॉक कर दे और रोही किसी भी तरफ से बचकर यहां से भागने ना पाए हर्ष ने तुरंत ही इस पूरे इलाके का मैप निकालकर दो टीम तैयार कर दिया इसके बाद एक टीम की लीड हर्ष को दे दी गई और दूसरी टीम की लीड अनुष्का ने ले ली ये दोनों सीवर लाइन के एग्जिट पर खड़े होकर रोही को ढूंढने में लग गए उधर इंस्पेक्टर लोकेश अपनी टीम के साथ लगातार प्रोफेसर खुराना को ढूंढने में लगे हुए थे लेकिन उन्हें कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही थी विक्रांत अब तक वापस गली में लोकेश के पास आ चुका था वहां लोकेश और उसकी टीम ने अब तक तक बार चोरों को अरेस्ट कर लिया था इसके साथ ही काफी चोरी किए जा चुके थे लेकिन अभी तक प्रोफेसर खुराना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था ऐसा लग रहा था की रूही में वाकई में सिर्फ खुद के भागने के लिए यह सब प्लान बनाया था उसने विक्रांत को बेवकूफ बना दिया था ये सोच सोच कर ही विक्रांत का खून गुस्से से खोला जा रहा था तकरीबन तक घंटे बाद पूरी पुलिस टीम सोलन पुलिस स्टेशन लौट चुकी थी सबके चेहरे पर हताशा और निराशा का भाव देखा जा सकता था कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन में एक के बाद एक बुरी खबरें सुनने को मिलने लगी सबसे पहले खबर तो अनुष्का और हर्ष की तरफ ऐसी आई जो की सीवर के एग्जिट और एंट्रेस आरोप रूही को खोजने का प्रयास कर रहे थे काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी उन्हें रोही का कोई क्लू नहीं मिला यानी की रूही ने बड़ी चालाकी ऐसी पुलिस टीम को बेवकूफ बना दिया था और वो फरार हो चुकी थी दूसरी खबर यह मिली कि रूही जिस रोनी की बात कर रही थी पुलिस ने उसे अब तक अरेस्ट कर लिया था रोनी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस में उसे इंटेरोगेट करना भी शुरू कर दिया था रोनी ने भी साफ तौर पर पुलिस को बताया कि उसे प्रोफेसर खुराना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने तो प्रोफेसर खुराना का नाम भी नहीं सुना था ये सब जानने के बाद तो विक्रांत का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की ने उसे कैसे बेवकूफ बना दिया कैसे वो उस लड़की की चालाकी को समझ नहीं सका इतनी शातिर लड़की तो विक्रांत ने आज तक कभी देखी नहीं थी लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए इस लड़की को बचकर नहीं जाने दूंगा विक्रांत अभी तक ये सोचकर कन्फ्यूज हो रहा था कि आखिर वो लड़की यहाँ से भागी क्यों इस वक्त विक्रांत को उसके ये सब करने के दो कारण समझ में आ रहे थे पहला कारण तो ये हो सकता है की वो लड़की अपने दुश्मन यानी की रोनी को पुलिस के हाथ पकड़वाना चाहती थी और दूसरा कारण ये था कि वो खुद के लिए एस्केप प्लान बनाने की कोशिश कर रही थी उसने इसलिए पुलिस को प्रोफेसर खुराना का नाम बताकर फंसाने की कोशिश की ताकि वो आराम से भाग सके वो जानबूझकर पुलिस को ऐसी जगह पर ले गई जहाँ बड़ी आसानी से भाग सकती थी ये सब उसकी सोची समझी चाल थी ये भी हो सकता है कि वो लड़की प्रोफेसर खुराना को जानती भी ना हो शिट यार फक विक्रांत ने गुस्से में आकर अपना हाथ टेबल पर पटक दिया ये लड़की इतनी शातिर है हमें तो पता ही नहीं था अगर पहले पता होता तो इसे अच्छे से इंटेरोगेट करते अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर आपने भी नहीं बताया इसके बारे में मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं था विक्रांत ने बेहद दुखी मन से जवाब दिया मैंने तो उसे इतफाक से दवा चुराते हुए पकड़ लिया था मुझे खुद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन उसकी सूरत कितनी भूली थी शक्ल सूरत से इतनी मासूम लग रही थी कि लगता नहीं था कि कुछ ऐसा भी कर सकती है अर्ष ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर ये बताइए की वो वहां से भागी कैसे मतलब वहां लोहे के पार्टीशन को उसने पार कैसे किया पता नहीं मैंने उसे पार करते नहीं देखा कुछ ट्रिक रही होगी उसकी विक्रांत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा सर मुझे तो लग रहा है कि इस लड़की को प्रोफेसर खुराना के बारे में कुछ भी पता नहीं था बस पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कहानी बता रही थी हर्षित ने कहा अब दोपहर हो चुका है और कभी भी प्रोफेसर खुराना मेडिकोर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉल करके धमका सकता है हमें अब ये सब भूल खुराना को पकड़ने के लिए फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी नहीं मैंने उस लड़की का एक्सप्रेशन देखा था वो पक्का खुराना को जानती है विक्रांत ने जवाब दिया और अगर नहीं जानती तो फिर उसने खुराना को कहीं देखा जरूर है और हो सकता है कि उसने चोर बाजार में ना देखा हो बल्कि कहीं और देखा होगा लेकिन उसे देखा जरूर है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उसने खुराना के बारे में बताया क्यों नहीं हसने कन्फ्यूज होते हुए कहा यही तो मैं सोच रहा हूँ उसने बताया क्यों नहीं विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा अगर उसको पुलिस पर भरोसा नहीं था तो फिर वो वहाँ सिविल लाइन में पहुंचने के बाद भी खुराना के बारे में बता सकती थी वहां पर भी उसके पास पूरा टाइम था और वो उस वक्त पुलिस के चंगुल से भी बचकर निकल सकती थी लेकिन फिर भी उसने खुराना का नाम तक नहीं लिया लेकिन क्यों क्या पता खुराना के साथ उसका कोई कनेक्शन हो वो प्रोफेसर खुराना को जानती हो या फिर ऐसा हो कि खुराना के पकड़े जाने के बाद उसका भी कोई जुर्म निकलकर सामने आया इस वजह से उसने पुलिस को खुराना के बारे में ना बताया हो अनुष्का ने शक जताते हुए कहा हाँ ये हो सकता है यही शक मुझे भी लग रहा है हर्ष ने भी अनुष्का की बातों से सहमति जताते हुए कहा या फिर ये भी हो सकता है की वो लड़की खुराना की क्लोज रही हो हो सकता है कि खुराना के साथ उसका कोई रिलेशन हो इस वजह से वो उसे बचाने की कोशिश कर रही हो हाँ। और ये भी हो सकता है कि विक्रांत ने कुछ कुछ सोचते हुए कहा। तभी उसको याद आया। इस दवा के बारे में कोई कुछ जानता है हाँ सर ये तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की दवा है क्या हुआ ने तुरंत ही कंफ्यूजन के साथ सवाल किया दरअसल विक्रांत को याद आया की रूही मेंटल हॉस्पिटल से यही दवा चुरा भाग रही थी ऐसे में वो इस दवा का कनेक्शन रूही के भागने से जोड़ने की कोशिश कर रहा था अच्छा ये दवा बहुत महंगी आती है ना विक्रांत ने दोबारा से अनुष्का से सवाल किया और क्या इसका इस्तेमाल ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है क्या मतलब कोई नशा वगैरह नहीं सर जहाँ तक मुझे पता है ये दवा सिर्फ साइकेट्रिक डिसऑर्डर के पेशेंट को दिया जाता है उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है अनुष्का ने जवाब दिया और रही बात महंगी होने की तो ये दवा सच में बहुत महंगी मिलती है दूसरी चीज ये दवा आपको किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में ही ये दवा रखी जाती है वहीं मिलेगी ओके विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा उसे अब कुछ और कहानी समझ में आ रही थी पहली बात तो उसे ये समझ आ चुकी थी कि रूही सिर्फ अपने जुर्म की सजा से बचने के लिए नहीं भाग रही थी क्योंकि तो उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया था सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल से दवा की चोरी की थी जिसके किए उसे महज एक या दो महीने में ही जेल से बाहर कर दिया जाता लेकिन उसने पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश की है जो की दवा चोरी से बहुत बड़ा क्राइम है उसके लिए रूही को काफी ज्यादा सजा हो सकती थी ये सब जानते हुए भी उसने भागने की कोशिश क्यों की इसका मतलब साफ है कि रूही का प्रोफेसर खुराना से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है हो सकता है कि वो प्रोफेसर खुराना को जानती हो उसकी रिलेटिव हो इसलिए उसे बचाने की कोशिश कर रही है या फिर जो अनुष्का और हर्ष कह रहे थे ये वो बात सही होगी हो सकता है की रूही ने कोई और भी बड़ा जुर्म किया हो जो प्रोफेसर खुराना के पकड़े जाने के बाद खुल जाएगा इसलिए वो भागने की कोशिश कर रही है